पातंजलि योग सूत्र साधन पाद सति मूले तद्विपाको जातायुर्भोग तेरह मन में इस संस्कार रूप मूल के विद्यमान रहने तक उसका फल भोग मनुष्य आदि विभिन्न जाति भिन्न भिन्न आयु और सुख दुख के भोग के रूप में होता रहता है संस्कार रूप जड़ अर्थात कारण भीतर विद्यमान रहने के कारण वे ही व्यक्त भाव धारण कर फल के रूप में परिणित होते हैं कारण का नाश होकर कार्य अर्थात फल का उदय होता है फिर कार्य सूक्ष्म भाव धारण कर बाद के कार्य का कारण स्वरूप होता है वृक्ष बीज को उत्पन्न करता है बीज फिर बाद के वृक्ष की उत्पत्ति का कारण होता है हम इस समय जो कुछ कर्म कर रहे हैं वे समस्त पूर्व संस्कार के फलस्वरूप हैं ये ही कर्म फिर संस्कार के रूप में परिणत होकर भावी कार्य के कारण हो जाएंगे बस इसी प्रकार कार्य कारण प्रवाह चलता रहता है इसीलिए यह सूत्र कहता है कि कारण विद्यमान रहने से उसका फल या कार्य अवश्य में होगा यह फल पहले जाति के रूप में प्रकाशित होता है कोई लोग मनुष्य होंगे तो कोई देवता कोई पशु तो कोई असुर फिर जीवन में इस कर्म के विविध परिणाम होते हैं एक मनुष्य पचास वर्ष जीवित रहता है तो दूसरा सौ वर्ष और कोई दो वर्ष के बाद ही चल बसता है कभी वयस्कता प्राप्त नहीं होता है यह जो आयु की विभिन्नता है वह पूर्व कर्म द्वारा ही निमित्त होती है फिर इसी प्रकार किसी को देखने पर प्रतीत होता है कि मानो सुख भोग के लिए ही उसका जन्म हुआ है यदि वह वन में भी चला जाए तो वहाँ भी सुख मानो उसके पीछे पीछे जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके पीछे दुख मानो छाया के समान लगा रहता है यह सब उनके अपने अपने पूर्व कर्मों का फल है योगियों के मतानुसार पुण्य कर्म सुख लाते हैं और पाप कर्म दुख जो मनुष्य कुकर्म करता है वह क्लेश के रूप में अपने कर्म का फल अवश्य भोगता है तेहलाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वाद चौदह वे जाति आयु और भोग हर्ष और शोक रूप फल के देने वाले होते हैं क्योंकि उनके कारण है पुण्य और पाप कर्म। परिणाम ताप, संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुख में व सर्व विवेकिन पंद्रह परिणाम काल में परिणाम नतीजा रूप को दुख है भोग काल में भोग में विघ्न होने की आशंका रूप जो दुख है अथवा सुख के संस्कार से उत्पन्न होने वाला तृष्णारूप जो दुख है उस सब का जन्मदाता होने के कारण तथा गुणवृत्तियों में अर्थात सत्व रज और तम में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब दुख रूप ही है योगी कहते हैं कि जिनके जिनमें विवेक शक्ति है जिनमें थोड़ी सी भी अंतर्दृष्टि है वे सुख और दुख देने वाली सर्वविध वस्तुओं के तक अंतस्थल तक को देख देते हैं और जान लेते हैं कि ये सुख और दुख आपस में मानो गुथे हुए हैं एक ही दूसरे में परिणित हो जाता है और इनसे संसार में कोई भी अछूता नहीं रहता ये सबके पास आते हैं वे विवेकी पुरुष देखते हैं कि मनुष्य सारा जीवन मृगजल के पीछे दौड़ता रहता है और कभी अपनी वासनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता एक समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा था जीवन में सबसे आश्चर्यजनक घटना तो यह है कि हम प्रतिक्षण प्राणियों को कालकौलित होते देखते हैं फिर भी सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे चारों ओर मूर्खों से घिरे रहकर हम सोचते हैं कि हम ही एकमात्र पंडित हैं चारों ओर सब प्रकार के अस्थायी अनुभवों से घिरे रहकर हम सोचते हैं कि हमारा प्यार ही एकमात्र स्थायी प्यार है यह कैसे हो सकता है प्यार भी स्वार्थपरता से भरा है योगी कहते हैं अंत में हम देखेंगे कि दोस्तों का प्रेम संतान का प्रेम यहाँ तक कि पति पत्नी का प्रेम भी धीरे धीरे छेड़ होकर नाश को प्राप्त हो जाता है नाश ही इस संसार का धर्म है वह किसी भी वस्तु को अछूता नहीं रखता जब मनुष्य संसार की समस्त वासनाओं में यहाँ तक कि प्यार में भी निराश हो जाता है तभी क्षण भर के लिए यह भाव स्फुरित होता है कि यह संसार भी कैसा भ्रम है कैसा स्वप्न के समान है तभी वैराग्य की एक किरण उसके हृदय में फैलती है तभी वह जगदातीत सत्ता की झलक पाता है इस संसार को छोड़ने पर ही संसारातीत तत्व हृदय में उद्भाषित होता है इस संसार के सुख में आसक्त रहने तक यह कभी संभव नहीं होता ऐसे कोई महात्मा नहीं हुए जिन्हें अपनी महानता को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय सुख और भोग त्यागना न पड़ा हो दुख का कारण है प्रकृति के विभिन्न शक्तियों का आपस में विरोध है, प्रत्येक तो अपनी अपनी ओर खींचती है और इस प्रकार स्थायी सुख असंभव हो जाता है